Good luck. सनेय न जो जबरै ल धुलायो बिन खेटाडी कुल्ले ते सरदार घुमायो बिना सर के घुमाया हां हसन हुसैन न पिंगोपिर त में हसनय न जो जबरै ल धुलायो अली शाह वजी का चढ़े शाह दुलदुल मैदान में आयो अली मैदान में आफत में मौत जो वसायो पिंगोपिर त में हसनय न जो जबरै ल धुलायो तरी बुले ती सरदार बणायो चढ़े शाह दुर्दुल मैदान में आयो अली मैदान मार फतवी मी मौत जो बसा जो पिंद्र पीरती में अस नींद ने जो जबरले ल आयो आसन बास के उन अल्लाह हुजूर जो सदा हारे हाय हाय हुसैन ने पंजो सारो साथ वही लुटायो पिंद्र पीरती में अस नींद ने जो जबरले लुलायो इंदे बुकेड़ी गाए का अक्षर मुखा पड़े जी, पहला पहला बात करी पहला के सारंगी की आता है। आप मैंने एक वो बताया मिराश रहे वह कही बात बताई हमजा और कहीं बताऊ हाँ। वाह कही बात ही की हुई हुई हुई। तो मैं तो थोड़े मैं बात भी नहीं हो हमार जी तो तो देवी भी हो। हर कोई है है मैं मैं एक एक को की तो होली की, तो है। होली की परमार और और राजपुर ंड में आपूजी में पैदा की सारों शेरे कुंड होी उपन्या खग बुगर शेरेम घाट सती कुंडारे उपन्यानगर में हम खालसेशरो महेश मुलरादरों रागीद भागी मुरादरोरादरो नाम निम्बाड़ो मुरादरो मुरादरों डेर मुणरादरो भुट्टो मुरादरों नायथ मुरादरो लूमड़ो मुरादरो और और लूंगरी में में में तो, तो लंगा तो लंगा के में? में। और हाँ, वे के रहा? मुल राज्रा। मुल राज्रा बेटा साख ठीक है की री बरना शुरू हुआ में रात रो रात बीज महराज रो महराध चाड़ करो चाड़ दो मकरो, होल्डिंग की होंगे आप जेरी कुलीज कोई नहीं होल्डिंग क्यों क्यों के होल्डिंग हो हो हो हो तो खुद ही पैदा होयो अग्नकुंड में अच्छा दूसरे नंबर में परमार ना पहले नंबर में पृथ्वी पमार पृथ्वी बड़ा पमार पृथ्वी पमारो तणी काजूनी ठाड दूजो आबूगढ़ में सनो वर्मा जी ने क्यों मैंने राज तो नहीं दी तना आबूजी तक ने अजूनी ठाट तक शोणिंगिनियो शोरमरो घाट शोणिंगी सारों सिरे शोरम घाट subdir कुंड बिमार उपन्यास गबा शोरम घाट के शोरम, शोरम अंधारपन मतलब ओ जो دریا में आगे अंधारपन ठीक है नी अंधारपन और 30 नंबर 14 तो 14 राजधानी कयो भाई थारो चकवे राज है ईडर बागड़ भुज नगर खट दिल्ली कुमान राधेव सारों सिरे चकवे थार चकवे राज है तो थो पड़िया。तो पड़िया तो उठ तो। मंडोर एक बाकी कठे नहीं जीव। जीव। तो इन नही। एक ही है ए चारि परन एक है अग्नकुंड में एक दिन रे महादेव रे पैदा करोडा है पहुंच मो राजपुर के आशरी बाचा के वर्षावा आशरी बाचा देनो राजपुर जो को ब्रह्मा ओ अग्न बन इन्हो पसे आहि नाव पीड़ी बुई तो लंगो घण जगे पैदा होयो लोंगरी औलाद लोंगड़ो मूलराज रो रागे लोंगड़ो मूलराज रो बागे लोंगड़ो मूलराज रो घण मूलराज रो नींबाळो मूलराज रो बयणा मूलराज रो नेर मूलराज रो नाइस मूलराज रो खालत महेश रो खालते दी तो है खालती खालते ये भी मूलराज रा हम्म हम्म ठीक है नी हां और तुमे ने साक तुमर होयो हम तो तुमर री औलाद में लंगो कयो बणयो हम ते चढ़ियो पनू बीठरा कटक बे टोड़े आयो ढोलधर मामा सारंगी सुरणा रणकार सणा ओळे पड़ियो बोझ दी साख मली तो सब मलाएर मंगत पड़ियो देवीदास मंगणिया रो मोल बतायो और मंगणिया आवियो देवीदास है तो घणी बीठरा जी रो दिकरू भाइयों में मैं में में ए ए तो तो जो गोर बलो महंगा जीरा मंगता तो ए ए यह कह बळमतरो जंज बळमतरो जियो बळमतरो बारो बळमतरो लांग बळमतरो बिषबेलीयो बळमतरो राजा करण बळमतरो लांगी बळमतरो लांग री औलाद ए लंगा बिषबेलीयो रो पाठ ने मोरे होलिंग की वंश में पार्ट ही निकळो नी लंगो तो आहारंगी जको उत्पत्ति जको आ कह होई है के अमीर हमजा साहब रे होयो अब्बास पहली पाई पैगंबर इन परसे पाई मिरास ओ मिरास ही महा स्टार्टिंग तो हो 27 द के द के जड़ो मंगत गरीब होयो न पछे वो हार की साद एक बक्रियो महेंगे खे बढ़्यात आजरी के टाइम रे में दुनिया एक रही ने वो तो कही कहता हमजा साहब रे कुन होया हमजा अहमद के पहली तोयो अमीर हमजा साहब हम्म और अमीर हमजा पर सुयो अब्बास हम पहली पाई पैगम्बरी इन पछे पाई मीराज अच्छा पछे मारे कुन वियो उ मारे पछे आगे आगे पछे बा ओलात ہارن کی تے تونسین وی اولاد میں ہو ہمم تونسین عباس دی اولاد میں تونسین ہو ہمم تونسین ہو پس وہ ہا اور راگ بھی جو سب تونسین کو لنگڑا والی کئی بات کہتا تھا پس وہ لنگڑو کرو وہ یہ عباس رو دکرو ہمم سمجھا نہیں تو پھر تمام پیغمبر اندا ہمم جکو کہو کہ بھائی بیجو تو یہ ہو نہیں سکے ار تھو ہمیں مر لنگ ہوئی جو جاو کو تمن بھی خیرات دے جاو جدی دیوتا خیرات देव दोंदे उदन पसे उतो राग देखियो आज बनायो हाज बणान पसे बा हारगी करते हैं पसे वोरे बेटो वो तोनो सेन फिर तोन पसे वो में थे खुदारी कुदरत हुई और पसे तोनो सेन री औलाद में पसे ओ राग तो वे उठियो ने पसे उतरतर जको आंधी कोम जकेन मिणबकरी पे राजपूत हो मुसलमान होया मोरे में मत्छा खालक खालतीरो सब एक मत्छा चवी खालक तने लौंगा वे तो इन भुट्टा है तो ही नाइ छे तो सब 12 खोणे बेटा होणकी राहे के जकों में 6 बाई मुही मोणे बाकी राहेगा आज दिन तक इंदू एरागे ला बागे ला पावण गोत निंबाळा बेण भूतरा बोणिया भूतरा वो मजन है ए सोली सोळंगी करा अच्छी आज को नंडो और गोपो बे मुस्लिम होया देशमुख इर दरबार क मर बदले में नंडे गोपेरी औलाद में जको सोळंगी यानी खालक वे हो गया मुसलमान हम्म तो उरे लारे में मंगतंदा में आयो के मुसलमान हम्म अरब हारगी चलती है सब सुन्नी मुसलमान वे कह दे सुन्नी मुसलमान हम्म पछे होया मुसलमान पहली पैगंबर जो को मुसलमान हो यानी के शेख सैयद और मुगल पठान आ चार قوم थो एदरा मुसलमान हम्म हम्म आद्र एद मुसलमान जिंदा जके दिन बाबा आदम रे औलाद हु थे शिव कौन शिव महादेव जी इन पार्वती जी वो हागी रागे मैं कौन बाबू आदम नमाई होया मोरे आबिल काबिल होया आबिल काबिल में हम एक भाईरा हिंदू ने एक भाईरा मुसलमान तो उंगरी औलाद में तो चार शेख सैयद मुगल बाकी लागया सुन्नी मुसलमान यानी कोई बादशाह रे बारे में या तो कोई मार कूट होया या तो कोई कूट भी होया या तो कोई इस्लाम हो गया मान आया कोणी मान गया आकी तो ये लगा यो जपा कर लेकिन अंदाजा हूं कई लगे कितनी पीढ़ियां पहला सारंगी लंगा ने हाथ में आई लंगो रे हाथ में और तो हारगे हमज लोगे में गुण सु अब कौन बजाई सब पहला के जो ओ दई दोन में कहो ने हम्म कोई बीठरा जी ने वक्त में हो तो बीठरा जी रो बेटो जंदो तो दे दन तो खुद के हिंदू और हिंदू बे को बे लुगाई थे और का में वो तो खुद राजपूत कौन बीठरा जी तो बीठरा जी जेकरे एक तो हिंदूवणी ने एक हिंदू मुस्लिमानी मतलब बे लुगाई तो हिंदू और हिंदू पन्नो और बे कई जे दई जी दिकरा हिंदू ने हिंदू बे पर देखो अजम मुसलमान दोई कौम पण कही जे हिंदवा हिंदवा वो माला रे कही एक दोणी वो होई होगी मुसलमान तो बीठरा जी ने देखो मैं तई दोनों यो जे कह रे मैं मतलब बीठरा जी हो इते पीड़ी हुई आदखण लो हम थोनो में अब कौम सब ओए टाइम रे में हेंगे न्याती पाई गिनात पाई हेंग हो गया आप आपरे पने न थे भाइयों में फंट्या की करी होए तो लंगेरी जाति सब भी एक होगी वो लंगा पछे जकी आप आप कोप नहंगों में हो गया तो इतने वो ये की आज समझ लो के, के समझ लो हूमरे हूं लिखो नी हूमरे मतलब को हुमरे जज्मान होले खनो हुमरे भाई है जी क्या ठीक हो नहीं, नहीं। के अजहमज लो के कामबुक को के एक इशू भी रिडमल तीन मेंद्रो चार पीरदों छह लकों धनों बकर हालों इशों सायब उड़र बानसी उदुग उड़। रायपाल जोगनियन ओबीट्रो बारे नच्या बारे न पहुंच तो बीट रहूं। हो रहे। ही अच्छा, अब जो खालती है, कलर, सब, है। सब ये, ये सब देवी देविदा, देवी लाल देवीदास में आया सबा जितता है वे समानी पीढ़ियां देविदास में कि नहीं देसन थारी देविदास में कोनी पर को देविदास ना सब गिनाते पवार जात है तुमर तुमर तुमर तुमर आ मैं हूं मरे नहीं हो रही है हमार जी है को नूर मोहम्मद जी इयो देवी दोंरे पखतरे में सब यो राय में गिनात पाई है मतलब कलर तो है भाटी बन ए तो है लंगा तो है पर लॉन्ग बलोमत्रो है लॉन्ग रीवला विश्वलिया तो भाट एंड लॉन्ग रा लंगा भीम रो भीम, भीम भाटी, भाटी रो भाटी।, भाटी, भाटी जदरो जद जादम रो जादू रो वंश जादू सपन करोड़ जातम तो थारे अटे मतलब सारंगी कौन जेली मारे के मैं वो जी को ए तो आप कलरी कही जे हां कलरी तो है लेकिन दादा आज जोगो भलो सारदी सिखिया दादू जी दादू इरे पहला नी पहला बड़े नहीं कई कीड़े हो के सा जोगो भलो आज कोया नी सा अच्छा जोगो भलो इथे उठई जोया हम्म हम्म मुने यार 15 15 पीड़े आप 15 10 10 पीड़े उगे इयो रडाडे नहीं हम हम हम इयो र दादा ने आज 15 16 जीते इ मैं थनो कयो आ इ कीनाथ पीए हम जोगवे बल्ले रे सारंगी सारंगी आई सारंगी आई सारंगी आई अच्छा तो कलरी का ने जोगवे बल्ले आई तोरा रे मंगू जी मंगू जी आप कलर मंगू जी हम दु अच्छा तो दा बिंदु है और मैंंगू जी की रहा मूल राजा राजसीरा ए नारा मूल राजा जीरा तो मारा धणी अच्छा हम्म हम्म मैं कलर जी राजा जी बेजराव और बेजराव दिंदराव और दिंदराव फिगलाव और फिगलाव साजित राव साजित राव हम्म अच्छा अच्छा अच्छा ये वाटी है हम्म मैंगेज जी ना स्विच पीला है हम्म पूरे रेडी पीस है मैंगे जी है मैंगे जी रे लंगा मुसलवा है मैंग जी इरशाद में कट पे भेड़ा मारी जा हम्म वो जोगो बोलन धर्म है रे हो के थे कधी का जो को कलर में ही निकलड़ा ओ को उरे डंगाओ भाई बड़वंत जी निकल्या बड़वंत जी रे बारे निकल आ बारे बिकरो में हो नी तो कुली लाई दे लांगड़ी लांगड़ी कलर बड़वंत रो जी बड़वंत रो जदी बड़वंत रो शेर बड़वंत रो लांग लांग कलर में इयो नुख भाटी इयो ने जात थोड़ी ही म्हारी जात थोड़ी ही तो अग्यु वेग्यो के खाल टीका वो के तुंवर वो के कलरी का वो जो भी है समारे अलग अलग वक्त सारंगी हम्म, वो एक सब आया बात नहीं है अलग अलग कुड़ा रहा है लोग हैं, और वह किरे कदी सारंगी बापरी पहले आ गई किरे पचे आ गई और आपस रोथ्यों जाती जाती में में में, में में में या तो तो तो तो खालते तो निकल है। है, है। है जो जो कलरी कलरी मैं वो भाई शादी ब्याह टाणा लाड कोड आपस अ बेआस गाना मायने यार मायने सारंगी की ढोल अट्नवट ने दिरीज गई संडाइज और मायने ढोल देणो की, की सारंगी देनी की ओ काय तो है की ढोल सारंगी तो दायजे में हारंगी तो कोई जवाइन नो दे दे चो की हारंगी में हारंगी में तो जवाइन नो दे सके ढोल तो धणियो लम नुई तो भी ढोल लंगेरो नहीं हुई ढोल तो मैं मू ढोल बजाऊं के ओ ढोल खात जजमो नो तो धणियों रो ढोल है जो को आपरी बेटी ने नी दे सके वो तो ढोल तो ढोल उन धणियों रो उन पर तीरे में बजेनु मोनो एक रुपियो आप ठीक करो मिलबो हम्म हम्म समझिया बाकी हार दे सके बेटियो नो हार के घणी दिए बेटियो नो हार के दास घणी दे दे हार नहीं है लाग तो नहीं है फर्क नहीं है पर देखे के कोड करने के भाई मारे जवाई नो हार नी तोरा तो दास में देती. मैं, मतलब नो नो अच्छा तारीफ तारीफ मानी मानी जावे के साथ में कोई चीज है हारगी तो मिले ज्यो हारे हारगी लेटा आप रोनी चाहिए अगर आप इशापूर जावे तो सुहरना भी दे तो आच्छा। आच्छा। आच्छा। ही गुमेता है अच्छा क्या रोते हो कहीं आजी जैसा मोरे में नॉन जी नॉन डॉन गुपो जी मुस्लमान हुआ के जिधी मेही है जगह में एक मुस्लमान गया अब भाट है क्या भाट आश्रम आश्रम पर भाटा आश्रम पर हमारे आश्रम पूरे के ने हर हर रो रो रो मिल मिल मिल सके रो मिल सके सके के हाँ, का मुसलमानों भाट हिंदू, भार तो है हिंदू? नहीं। आवे भार्मे मुसलमानों दो तीन साल में आए बारह महीने बारह महीने तो तो तो तो कलरी भाटी भाटी भाटी एक एक एक एक एक ना ना, ना अलग जाती, जाती रहा, एक भाट एक है तो भाट एक है तो भाट एक तो, रो रो भाटा लग मंगली की राव भी है मरे ही। राव नहीं मरा राजपूत अच्छा भाट है नहीं नहीं भाट गडमगा गड़ु। करूंगा गडमगा गडमगा मैं गडमगा है जो गावर काम भी करे गावर काम करे और वे कोई बाजाजू बजावे कोई सब बजावे कहीं बजा संगे बजावे तो गडमगा ओ गडमगा सारंगे बजा हरगी कोई बजावे पेटी बजावे हार्मोनिक बजावे सब बजावे ओए बीकानेर वाला सब बजा पण इकाजी बजाओ ज्यादा कर पेटी थे थे। ने पहला तो सारंगी बजती रही के अब तो पेटी कर बजाओ लाग गया हां बजाओ तो मोरे तो यो असामी तो देखियो नी हां हुण ओ के भाई मोरे कद मंगो है जिका ने राम भोर कोई नहीं सा भोर जेस मेरे आओ ओ हैदराबाद बैठो हमें ओ बैठो लंगो रे भेणू जो थे ओ बहुत होशियार है वो थे बैठो पाकिस्तान पर ने हमें कोई है तो कोई के भाई के है बातों थो थो ओ, है है मंगनियारी में में में अच्छा। अच्छा। अच्छा। अच्छा। अच्छा। अच्छा। कोई कोई प्रोग्राम ने जो जो पाकिस्तान बैठो अच्छा नहीं दिया मंगा माँ बाप तो कोई नहीं बैठा पीड़े बैठ बैठे हम्म जोरदारली होती मिलो ठास हम ये आपणे गदम मारी जको आपणे राव है नहीं है जको hmm. भी शमी ध्यान है hmm. राव तो नहीं तो एक ही जैसा राम और भाई बात नहीं फाट पड़ी बात मारे चारण रे गोती शरण रे नहीं है, भाई बात थी कई बात पूछ लिया मैं तन कियो काले में के रमजान के बई बातन मुख भाट मुख भाट बुगुवाटे भरत बुगुवाटे जुगु जुगुवे हरि घनसा भाटे जुगु राज एलागुले वै भाटे ए ए ए आउटपुति पाचे शेपा योरी मे बाचेले होलुं कियोरी मे थोनो कयो नि तो उहेर मे मोरो बि सृजरो उवर कने पीढे मोरे ये वेलाईच कियो तो ईज गरम निकलेडा हो तो घर त वई जयेके तो वो तो वेलाई जठे वो इसमें जानना चाहू दरअसल के कहीं है के एक तो देखो काम में कोई मैनीक को नहीं हां कड़े काम करो अरे तो निऊए में करया था ओ वो निमू गयो निऊए में आयो तो गड़मू हूं देखो आयो तो जो पूरी न्यात लंगोरी भेली उली जी के में कोई बंशालली जाति जाति हूं सुनाई हूं पछे मजाक करे सा हूं ए इमोमिन नौकर पंदुआ र लंगो दमार जी रे दियो रे काको उ जान लाय दु खर्च करियो गो तो पछे उ एको उ तो घोड़ो लेई तो अमरो दिस मों थे बोल ले जानो पछे लोकों को व कहदा के आप कमाया कोमड़ा ने किने दे दीजे दू जो को बजे उ इमोमिन घोड़ो जो हमने हशदा सा पछे उ आयो तो उए बनसा वणी बाची दी पछे जैशमीर शहर में गी दी जोन एक शहीद हु मारे गांव में शहीद बेटा शहीद ओरिजोन की दीजे सुमित ये राणा रजमान की हालत ने दूजान घणी कोम की थी क्यों मुबारक हो शाह पेशम और शहीद जोन की उठेन का वो गड़ मंगेन लगा बावड़ के थाना रजमान जोन ने हाथ आठ लंगा और उ आवे दिन मोरे पीड़े बाद में हम कोई पहली तो किया शहीद द्वारा सिजरा क्यों उत्पुति तो है शहीद ओरि खानदोन को में सिजरो हुए सिजरो मतलब यो है के मोरी मोरे मोरे लंगा हम हम जिया आप क्यों नहीं हम बैठा हो ले ले दो ने शाह वो के लंगे ना मंगा को महाराज जमोंत तो ए बैठा जी दीहे जकी के भाई हिंदी बैठा था बेटा सिपाही मतलब महाराज जमोंत मो कहयो हदाई मनुज तलो ने के धणियों तो हमें थारे बापा नु तो केडा दाता अरु थी ने। ने। दातारी करो नी देखो थनो मो हिपाइयों भी थोरा करे तो ना जस्मोन महाराज जमोंत ओ मीनी पेश ए भी मोरे कने कोई उ तो बारात में गया था एक लंगो तो मंगली लंगो नुण रौ नुण रौ में में में उठ लाई ले ने आठ के छबी दोनों वाले जंत तो में पड़े जाते कमी करो कहीं नहीं तो उम्मीद छेदणा हूं छेदणा हूं 2600 रुपया दऊं जो को तुम है मोर बेड़ी थी जी के पास वो आयो गयो मारे बेवा मारो पर तावि स्टन में भी पण वो तो गयो पर इंस्ट्रक्शन पगस दनो नहीं तो तो इलम देना इलम जे तो कल तोले कोतर काली और बाप आयो से 900 रुपया बिरादी बैठा दने गहूं मैं महल में दिया गवी बात है छे नहीं लेकिन आप खुद आए थे समशेत में जिन दिनों शाहू आह बिया में हाँ और बिया के अंदर बस वो दिखती लगाओ है आज चीज तो मोरे कने एक एक जो मोरी जाती तो बरन तो है कि जाती बरन है वो आप आप रिलगों ने हमोंने खंडों नहीं आते हैं कि वो एक कोमी में तो मुंग वो एक कोमी में मानो तो बाबर दिल्ली या� शाखे कयो है के धारते को मन न धावे उन तो को न आवे जोगे हरा जंग जी पी हमें जो, जोगे बने रहो लाद महंगे तीरा पोतरा ए खुद केdart के मन न धावे उन तो को न आवे जोगे हरा जंग जी पी गाहे गजार हजार फरसा महंगे हजारदा प्रीतिमे बाजार मंगे आगल मंगता सदा सहजादा उजन मंगत कमाना मंगत ठंडा मोरा भोली केरे वरन मैं तो वही शाखी जे ते सुरज गते सोणकी या विषाद पणा इकर सुध कुसल्ला मते दू बताले अर दुनिया तो न महमद उ मत गाल बता यार कोन कोन जो कट कहर कोन मुजी माय यार छेडी या सुध देवरा जरा गण गते गायर मंगत के बिशोले सा कोन साए बारन कोणी लाया ए साखे ए मंत आ ने पनुरे त छडीओ पनु बिठरा कटक बे टोडे आयो धुन ध्रम मा सारंगी सुनणा रणकार रण रेवळे पड़ियो बोझ दी शक मिली तो सब मलाई मंगत पड़ियो देवीदास मंगणी आ वदा चलो पहिला भेट राखो आमचे देज गेला तो ए साखे असा ए ओत्याशे तो ए मरा मंगत आवता मंगणियार नी ए गट मंगारी उई ए साखे ए साखे हं नाउ गन हं बिजी जान गाले हो जजमान जजमान लेने देने जो गयो, मंगत मंगी और नी और मंगत रे ना रे में बोलता होगी तो वेरे में मंगत था ना करे तलाक भाई थने नहीं नहीं। मंगत अच्छा, लंगोच को छोटे तो बीजी न्यायतीरो लंगो बहीजान ऊरे घर में प्रोटुके जो को मन में आए कोई नहीं डुके जब ये बाकी रहा वो गिनात हुए मुरा गिनात रहे बेटी बवारा रहा उसे उन्होंने थोंनो कोई मारे के तल्ला कोडा बे कुडा वो मंगत थोंनो छोड़ देना है चली थी बे मंगत जो को बे कुड बाहर आये जो यार जीदी पसे आखिर में पूरी मिले लंगो तो ठीक है नहीं में भी संपत्ति एक लवार बंद तो लग बंदाई कोई नही ढूके लंगेरे किस्से आ गए पे पागे आ रू मंगत भेड़ा कर बे चार बीजो मीनखो ना भेड़ा करना चेड़े गाँव लंगो नही लंगेरी वाला क्यों आज मारो जद रही, जावे, तो रही जावे, और, में जावे। और भी बातें थोड़ी सी अब जैसा मान लो एक बात है तलाक जद कहीं हाँ? कह है कई गेंद तलाक तलाक तो दूजी अरे इशनो करे मतलब वो है पैसे तो छुटी छुटी ही छुटी यार गांव बेटा कोई लंगो कोई लंगो हमें आज री तारीख रे में उसने के तलाक नो कह दियो के जा धणी 3000 तलाक के तनो कोई नी मांगे मोरी कुलीरो शिवणो अरे कलाश्री ये चार गांव में कलरो हम मरगाडे तलाक किया आज हाथ कुलीरो कोई जाई नहीं सके एक दो लंगा कर्ज नट होया गया नुकसान नुकसान हो गया कि कि कि नहीं नहीं, नहीं नहीं अब एक एक रिवाज है के भाई सारंगी हम कहीं करो एक है परी काट में में में जावे जावे के बस आज कहीं बने मिल जावे, रेयोन में बैठो वे तो शकल साथ ता। अच्छा, बाकी सबको तो नमस्कार है लेकिन ये सुरेव में लठ होए सभा सवायो नरमीड़े कवियों सुधारण काज रोणी जायो रावतों शकल साथ सुब्राज <laughs> जो बुरे में रिंजशालो धणी नी वे जण तो शकल साथ सुब्राज ठीक है नी और वो बैठो होवे तला छुडूड़ी तो शकल साथ सुब्राज फलोणे ता वो छुडूड़ी नो पाड़े उण मिनखो ने में जदी वने शर्मंदी वे लारला के बोल मैं कई कस गाडियो आज तेरेवण में थू सुब्राज अच्छा एक पुतलो करता तो तो तो अच्छा, तो तो कर बेटी गिनात रही गिरी साहब तो तो पुतलो पूतलो बंदे मोंगी दूरी न कोई भी कोई नहीं आज री में भी आज राजपूत में में जाओ तो वो वो तो तो तो तो वो को देव कोई तो कोई नहीं या लड़ो के मारे तो के के मारे मारे तो तो लड़ रोटी नहीं खा पे पुतलो बनाता आप गिना आण केवता थोन ने सलाम लिया यार मारे घोड़े रो पूंछ बटे बेटी रा बाप तो कोई न आगो ने अठे तो के कुण के फलोण थारो ज्ञात ते बदू देख तो बिचे कोई मिल जाओ तो हखरो आदमी जदी कहता रे ओ कोई बोंदी और भाई तो के मैं फलोणा रो बोंदी तो के नाक नाक तो के नाक मु मारे कने ले आ भाई यार नाक आगे बात मत कई ने कोई नहीं मिलतो तो धणी हागे नो जान देव तो जदी वो कयो तो ओ के करियो भाई के लडियो मारे यदि पतिवा उरे करी वो बेटी हकपण कियो तो ब्याह शादी ना आवतो नी जदी के उ बारे लंगे रे मैं थे ए बीला के यार सारी लोदर बंधी है पहली मारे लंगेरो हल्लू को कर पसे ब्याह जदी उन्ने देणो पर अब क्यों रमजान थाने में नहीं है कायदो हागीरो हागीरो हागीरो मंगत रो कायदो होई जे अच्छा मंगज को मंगाया नहीं मंगनार मोंगे फायद हो दे चाय लंगा चाय में चाय ढोली जी जी एक चाय दादी और जीरे मायने तांत नहीं है वे की करे जो खाली ढोली बजावे ढोल बजाओ मोर सोने को कौन पड़े वो, वो तागो कारण ढोल नाकन बू जावे बीजो कोई और थारो ढोल पड़ी बजा मारेगी तू करे नहीं बजाऊ ढोल किडखाते कर रहे आ के ना आपने बू जा दे के नहीं मैं को है है देनी देनी देनी देनी काम पूजा तो अब अब ये बात देखो, ये बात बात देखो खास चीज आखिर या कई बात है की जीरी वजह जजमान ने माननो नो पड़े के ये मार मंगत है और मंगत रो घर में हक है मांगे को नहीं वे तो हक है भी कर रहे है मतलब। वो हक कीकर है मतलब वो की कर बने मतलब ये बात ते समझ में नहीं नहीं बैठे बात समझ में नहीं आ है, मतलब तो तो बात में मतलब है की ये चीज लागू हो गई आपने कही नहीं हुई राश लागू है। लागू है। लाग ब जे वो मद लाग बा तो आ तो लाग नट को जाय वे मने नहीं हथे आ हूं गरीब हो तो मने नहीं हथे आवे तो लेन तो होब्रा तारे उन तो लाग दे मारे गांव है टूटन में पांच छोडरा हम जेके में तीन गोन मारते लाग दिन आज मान कम से कम तो पांच पीढ़ है हो मेरे घर में नहीं जा हम और पानी नहीं पी आज सब बंडा रह गया हां पांच घर है पांचों ग्राम में बस कोई लुगाई नहीं हां बेटी नहीं दी कोई कोई बेटी तो वो भी बात है मतलब कि शादी यार मैंने भी थारे राय बिना कर सके। अब वो आज करे। पीड़े ना, पीड़े लागे में आज मैंने करे। ने में जावे मैं हारे hmm. घरे आवे बेई राम है कोई हम्म hmm. बेनी मंगो वो भी जो को लंगे तलाक दियो तो नराव ही नहीं बिल्कुल जोड़ दियो बल्कि कहीं मंगत सोको यो है कि ऊचा तंबू तोणी है बड़ लागे तणी है मंगत बडाई भलो करे जोरी चंगाई धणी है hmm. कोई नागोसों नातरो कोई साफों सदो बंद कूड़ू पाचे आ पर होत तो कालो ही निवावे कणिदार है वो ही शीश निवावे ये शेष नहीं, बात नहीं, नहीं। आवे, पड़े ने। तो क्यों के के दिखे भरनजर में, ही कोई कोई नागों राखे नही मौन सोही मौन कसू ना दौन नहीं दे और मौन नहीं रखे तो वो जजमान कोई लायक ही नहीं, नहीं। कहो है नहीं।